फिर भी मैंने उन लोगों को तमिल स्टार दिखाया और उनसे दो करोड़ मांगे ले। लेकिन जैसे उनकी नजर स्टार पर पड़ी तुरंत जान बख्शने की भीख मांगने लगा लेकिन तभी वहां अचानक से जोधन पहुंच गया वो अकेले ही इन लोगों से भिट गया और मुझे तमिल स्टार लेकर भागने के लिए कहा मैं अपनी पूरी ताकत से भागने लगा मैंने तो पीछे मुड़कर भी नहीं देखा कि वहां पर क्या हो रहा है जोधन अपने साथ पेपर स्प्रे लेकर ले लगे थे वो लगातार हम पर गोलियां चला रहे थे भागते भागते जोधन सीढ़ियों से गिर भी गया था जिससे उसके सिर पर और शरीर में काफी चोट भी लग गई थी मैंने किसी तरह से उसे जाकर उठाया और ले जाकर गाड़ी में बैठाया उसके बाद तो हम जितनी तेज भाग सकते थे उतनी तेज भागे कुछ नहीं देखा पीछे कौन आ रहा है कौन नहीं गोली चली है या नहीं कुछ भी नहीं देखा बस भागते रहे भागते रहे जोधन को बहुत ज्यादा चोट लग गई थी वो बेहोश पड़ा था मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे और ऊपर से पीछे ये लोग लगे हुए थे कुछ समझ में नहीं आ रहा था की जोधन को लेकर कहाँ जाऊ फिर आगे उसने बताया हम लोग हॉस्पिटल जा नहीं सकते थे और किसी होटल में चेकिंग करने के बारे में सोचना ही मौत को दावत देना था और मुझे तो यह भी नहीं पता था कि दिल्ली में जोदन रहता कहाँ था उसने मुझे कभी अपना घर ही नहीं दिखाया था फिर मुख्तार ने थोड़ा चिंतित होते हुए कहा फिर मेरे पास कोई रास्ता नहीं था मैंने जोदन को कार में ही रहने दिया मुझे पता था कि अगर जल्दी से उसका इलाज नहीं किया गया तो फिर उसकी मौत भी हो सकती है लेकिन उस वक्त मेरे पास लखनऊ आने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था उस वक्त मुझे यही ठीक लगा कि मैं जोधन को लेकर लखनऊ में अपने पुराने घर में आ जाऊँ वहां पहुंचने के बाद मैं उसका इलाज वगैरह करवा सकता था फिर मुख्तार ने अपना सिर हिलाते हुए कहा जब जोधन की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी लखनऊ में मैंने उसे अपने पुराने वाले घर में रखा जोधन की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी वो कोमा में पड़ा हुआ था कुछ खा पी भी नहीं पा रहा था सिर्फ लिक्विड चीजें ही उसके शरीर में जा पाती थी मैं उसे जूस और दूध वगैरह ही पिला पाता था मैं जोधन को लेकर दो दिनों तक लखनऊ वाले पुराने घर में पड़ा रहा फिर मुझे याद है वो दिन मैं उसके कपड़े बदल रहा था फिर जब मैंने उसके कपड़े खोले तो उसके हाथ में एक घड़ी बंधी हुई थी इससे पहले आज तक मैंने उसके हाथ में वो घड़ी नहीं देखी थी इसलिए मुझे थोड़ा अजीब लगा जहां तक मैं जोधन को जानता था वो नॉर्मल घड़ी को इस तरह से छिपाकर नहीं रखता मैंने जोधन के हाथ में से वो घड़ी निकाल ली फिर मैंने उस घड़ी को ऑनलाइन चेक किया तो पता चला की उस घड़ी में जी सिस्टम भी लगा हुआ था और वो कोई मामूली जीपीएस सिस्टम नहीं था ऐसा जीपीएस सिस्टम मिलिट्री और आर्मी में इस्तेमाल किया जाता है मैंने आप लोगों को बताया ना कि नोधन बहुत इंटेलिजेंट था उसके दिमाग में क्या चल रहा है और वो क्या करने वाला है किसी को पता नहीं चल सकता था जब मुझे पता चला कि जोधन के पास जी पी भी है तब मेरा दिमाग घूम गया मैंने तुरंत उसे चेक करना शुरू किया पहले तो मुझे लगा की शायद उसने ये जी सिस्टम इसलिए पहन रखा है ताकि वो मीरा की बेटी की लोकेशन जान सके शायद की की बेटी के हाथ में भी ऐसा ही कोई जीपीएस सिस्टम लगा रखा होगा। वो ट्रैक करने कोशिश कर रहा था। फिर मुख्तार ने अपनी टेडी करते हुए कहा लेकिन पता है जोधन के हाथ में जो जीपीएस सिस्टम लगा हुआ था उसका लोकेशन लखनऊ के भीतर ही शो कर रहा था मुझे समझ नहीं आ रहा था की आखिर लखनऊ के भीतर वो किसकी निगरानी कर रहा था फिर मेरे दिमाग में आया कि जोधन इतना शातिर चोर है उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी चोरियां की हैं, तो आरो है। है तो तब जाकर मेरा माथा ठंडका और मुझे एहसास हुआ जी पी एस सिस्टम अपने चोरी वाले सामान के पास ही लगा रखा है और अपने साथ ट्रेकर लेकर लगातार उस पर नजर रखता है ताकि कोई उसे चुरा न सके मैं तुरंत जीपीएस ट्रेकर की मदद ऐसी उसके लोकेशन की तरफ चल पड़ा वो जीपीएस ट्रेकर मुझे मीरा की समाधि के पास ले गया वहाँ पहुंचकर मैं शोक्ड रह गया मुझे सच में नहीं पता था कि जोधन मीरा से इतना प्यार करता है कि अपनी जिंदगी भर की कमाई उसने वहाँ उसके समाधि के नीचे दफन कर रखी थी फिर मुख्तार ने अपना सिर हिलाते हुए कहा अकेले गड्ढा खोदता रहा और तब तक खोदता रहा जब तक की मुझे जी मिल नहीं गया फिर अंदर मुझे एक बड़ा सा बॉक्स मिला जिसमे जोधन का चोरी किया हुआ सारा सामान रखा हुआ था मैंने तुरंत उस बॉक्स को उठाकर किसी तरह अपनी गाड़ी में रखा और सीधे घर पहुँच गया एक बार फिर से मुख्तार के चेहरे पर चिंता का भाव दिखाई देने लगा मैं जोधन का वो बॉक्स लेकर सीधे घर पहुंचा। जब मैं घर पहुंचा तब तक जोधन को ना जाने कैसे होश आ गया था मुझे देखकर वो ना जाने क्यों उसने अपने हाथ में रॉड उठा लिया और तेजी से मेरी तरफ दौड़ पड़ा मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसने मेरे सिर पर उस रोड ऐसी वार कर दिया मुझे कुछ समझ नहीं आया की आखिर अचानक ऐसी जोधन मेरे ऊपर हमला क्यों करने लगा मुख्तार ने तुरंत जवाब दिया मुझे नहीं पता की अचानक से जोधन को होश कैसे आ गया और वो मेरे ऊपर रॉड लेकर क्यों दौड़ा इतना याद है कि उसने मुझे खून उस सवार था वो पागलों की तरह मेरे ऊपर टूट पड़ा था मुझे लगा की शायद आज ये मेरी जान ले लेगा मैं किसी तरह अपनी जान बचाने लगा लेकिन जोधन रुकने का नाम नहीं ले रहा था फिर मजबूरी में मुझे भी उसके ऊपर हमला करना पड़ा मैंने उसके हाथ से रोड छीन कर उसके सिर पर वार कर दिया जोधन के सिर में चोट लगी और वो घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा वो फिर से बेहोश हो गया था उसके बेहोश होने के बाद मैं उसने घर के स्टोर रूम में रखे कटे हुए सिर देख लिए थे उसे तुरंत मेरे ऊपर शक हो गया था की मैंने ही ये सभी कटे हुए सिर रखे थे और फिर जब उसने मुझे उसका छुपाया हुआ चोरी वाला सामान लाते देखा तो फिर उसके दिमाग में और गलत आ गया शायद उसे उसे लगने लगा कि मैं अब उसे भी मार दूंगा। इसी वजह से वो मुझे मारने के लिए रॉड लेकर दौड़ा था मुख्तार ने चेहरे पर मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाते हुए कहा वैसे मैं इसमें जोधन की कोई गलती नहीं करूँगा उसकी जगह पर कोई भी होता तो वो यही करता जोधन और मैं बचपन से एक साथ रहे थे हम दोनों जितना एक दूसरे के क्लोज थे उतने क्लोज किसी और के साथ नहीं थे एक तो तुरंत उसके साथ वो तमिल स्टार वाले बिजनेस मैन ने धोखा किया था उसके साथ फिर उसने घर में एक साथ कई सारे कटे हुए सिर देख लिए थे और फिर उसने मुझे भी चोरी वाला सामान लाते देख लिया इसी वजह से उसका दिमाग खराब हो गया वो अपने साथ हुए धोखे को एक्सेप्ट ही नहीं कर सका